गर्व कौन जाएगा हम हम नहीं जाते है नृगु महाराज कह कह अभाग्य मत मुटाए मुठाये हाँ। अभागी मत बनो अभागी मत बनो चलो कथा सुन लो भ्रिगु संबोध्य चाण किसको जो गुरुत्वात् तत्र नयाता ना ऐसे व्यास मंडप बना बढ़िया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 कथार्थत निष्पतिधुने राम जी भक्ति महारानी क्या मैं आज तो गई हूं महारा रहू कहा बताऊ क्वाहम तो ठाधुना ब्रुवंतु कहाँ रहे महाराज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 भक्ति सूत्रो पर भक्ति सूत्र से उपनब्ध कर लेता है यह निर्धन धन है इस निर्धन के ऊपर त्रैलोक की संपत्ति को न्योछावर कर दो महाराज निर्धन धन महाराज इस तरह से कथा हो ही रही थी इस कथा कर, इस प्रकार की कथा हो ही रही थी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 इसका नाम है नाम इसका मैं करूंगा मेरे नाम पर इसका नाम देव का देव। एक परिवार है, तो है।, देव देव है।, है कोई जय देव, तो को देव कोई चैतन्य देव तो कोई ब्रह्मदेव तो कोई भीष्म देव महाराज उनके यहाँ सब देवयदेव हाँ एक ब्राह्मण का परिवार है मैंने देखा तो महाराज तो बड़े बड़े ब्राह्मण है महाराज हाँ बड़े ब्राह्मण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 भक्त दुनिया में किसी से नहीं डरता भक्त तो इससे डरता है कहीं भगवान के चरणों का विस्मरण मुझसे भक्त इसी से डरता है किसी से बार, बार। किसी से डरते कौन उठ जल का छीटा दिया है वंचित करके सामने आया कि मैं आपका भैया मैं आपका क्या कहते हो मेरा भाई मर गया में मैंने अपना ब्रह्मत्व तो नष्ट कर दिया अरे मैंने तो तेरे लिए भी किया तो मालूम तू मर गया गया गया मैं तेरे नाम से किया मैंने एक कह सौ गया श्राद्ध करो फिर भी मैं तरने वाला हूं नहीं गया श्राद्ध सती नापी मुक्ति भविष्य फिर उपाय परम कंचित विचारय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 इन एक एक अक्षतों के पुंज में एक एक देवता है आज जितने देवता हैं, वो सब, सब यहाँ उपस्थित हैं महाराज उनके सनिधि में बावत हो रही है यहाँ प्रेता नहीं सकता बाहर एक बांस था महाराज उसमें आकर के बैठ गया पहले दिन एक ग्रंथि टूटी दूसरे दिन दो तीसरे दिन तीन चौथे दिन चार पांचवें दिन पांच छठे दिन चार सातवें दिन तराक से बांस अलग हो गया तो उसमें से धुंधुकारी निकला नहीं, नहीं हो भगवान का प्रिय पार्षद निकला वहां से शंक चक्र गदा पद्मारण किए हुए भगवान के दिव्य पार्षद आये उसको अपने विमान पर बिठाए गोकर्ण जी महाराज को प्रणाम किया नमन किया चारों तरफ जय जय घोष होने लगा महाराज जय जय राव के साथ विमान जब चलने लगा गोकर्ण जी ने बताया एक, एक बार एक बार रुक जाओ आपकी बड़े काम की बात है एक मिनट रुक जाओ कहे क्या बात है कथा खाली धुंधकारी ने, ने सुनी कथा सबने सुनी लेकिन आपने पक्षपात किया है देवताओं के यहाँ पक्षपात मेरे ठाकुर के यहां तो वैषम्य नहीं, हाँ। हाँ हाँ तो नहीं है अगर वैषम्य है होगा महाराज तो किसमें वैषम्य होगा वैषम्य है मेरे ठाकुर के मेरे ठाकुर है कहा है अगर एक तरफ भक्त है एक तरफ अभक्त है तो ठाकुर का वैषम्य है लेकिन भक्तों में वैषम्य नहीं है महाराज है यहां तो सब भक्त बैठे हैं सब कथा सुन रहे हैं क्या बात है स्कूल ले जा रहे हैं इनको छोड़ क्यों जा रहे हैं सुना तो सबने है लेकिन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 सीता रामचंद्र है समस्त अपने परिकरों को लेके गए ऐसे गोकर्ण जी महाराज की जय जय घोष हो रहे गोकर्ण महाराज की जय सा घोष हो रहा है जय हो जय हो की ध्वनि चारों तरफ फैल रही है।, है ये है श्रीमद् भागवत कथा का महात्म महाराज जी बड़ा विचित्र महात्म है और इसको लोगों के साथ मिलकर करना चाहिए हु?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 ना ऐसा मत कहना कभी ऐसा कहोगे तो पाप लगेगा जैसा स्थान मिल जाए वहीं पर एक कोने में सिर छुपा के बैठ जाओ रूखा सूखा अगर कुछ मिले तो पालो नहीं उपवास कर लो और उसमें सुखी और किसी कोसरा मत करो ये सब कथा सुनने का नियम है जो बता रहा हूं और ब्रती को वित्त साक्षण कार्य धन की सच्चता नहीं करनी चाहिए धन को छिपा के नहीं खोल के करो महाराज ठाकुर के लिए लुटाओ लुटाओ अच्छी तरह से वैष्णो की सेवा करो अच्छी तरह से एना? इस तरह से दोनों तरफ से और कथा सुनो यहां पर या, ये मत करो हा? पिकनिक करने के लिए आए नहीं पैदल पैदल चलो पैदल चलो हाँ अगर बीमार होते हो पैरों में चोट लग जाए और इससे हो जाए कल कथा में ना नहीं पाओ तो फिर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 कथा के अगर संपन्न है आप आपका आपकी अंटी आपकी सहायता कर रही है तो वर्णम पंचमिप्राणम पांच ब्राह्मणों का वर्ण करिए और वक्ता सुंदर करिए वक्ता कैसा करिए वक्ता ऐसा करिए जो सच्चरित्र हो वैष्णो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 अगर आस्वाद पक्ष है स्वाद लेना है अगर आग, कथा का केवल स्वाद ले अनुष्ठान नहीं है न सप्ताह का नियम है सूर्य ने सप्ताह नहीं कही है कोई तो ये सभी कह समझे आस्वाद पक्ष है चल रही है जब हिचकियां बन गई कथा का विराम हो गया यह आस्वाद पक्ष इसको कहते हैं हमारी हिचकियां हम तुम्हारा तो छोड़ छोड़ छोड़ के चलते हैं हिचकियां बनने वाला प्रसंग ना आवे कथा रुक जाएगी लंबा समुद्र तैरना है समझे हिचकियां बन जाए कथा रुक जाए और हिचकियों में ही कथा हो कथा का आनंद रो के करने में है हंस के करने में नहीं है हंस के तो नाटक होता है जी कथा तो रो के हो कथा रो के वक्ता श्रोताओं के जब तक झरने न बह जाएं, तब तक कथा क्या है कब तक कथा नहीं है वाग्य निगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य वीक्षणम हसति क्वचित कभी हंसी आ जाती है कि भगवान रुक्मिणी के साथ ऐसा प्रहसन किया बस हसति क्वचिच और अभीक्ष रुदत रुदत्य, रुदत्य भीक्ष हसतिक क्वचिच विलच्य उदगा ये नृत्य तेज मद भक्ति युक्तों पुनः इसका नाम कथा है ऐसे आस्वाद के लिए कोई जात का बैठा हो सुन लो कथा कोई पाप नहीं लगेगा तुम कर्मकांडी ब्राह्मण हो कोई हर्जा नहीं अट्ठासी हजार सुनक गोती गोत्री ब्राह्मण सूत से कथा सुन रहे हैं कोई हर्जा नहीं है चांडाल से नारद ने सुना है कौआ से करुड़ ने सुना है अरे करुड़ ने नहीं शंकर ने सुना है कोई हर्जा नहीं आस्वाद ले सकते हो अनुष्ठान पक्ष है अगर तो ब्राह्मण आवश्यक फिर दूसरा अधिकारी नहीं विरक्तो वैष्णव विप्रहा वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलहा दृष्टांत देने में कुशल लेकिन राजा रानी का दृष्टांत नहीं शास्त्रों का दृष्टांत ग्रंथ से ग्रंथांतरे टीका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 लेकिन बात दस बस पहले की है बाहर आए मेरे कान महाराज जी क्या बोलो तो उसमें दो आदमी पहले से हैं मैं नहीं रुकू दो आदमी पहले से तुम नहीं क्यों नहीं रहोगे वो भी अच्छे आदमी वैष्णव हैं तुम क्यों नहीं रहोगे हम दूसरे के साथ नहीं रह सकते दो आदमी के साथ तुम नहीं रह सकते और ठाकुर से कहते हो कि तुम सोने के साथ रहो हा? कैसे रहेंगे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 कुछ इधर की ले लो कुछ उधर की ले लो ऐसा वक्ता नहीं होना चाहिए अंत शाक्ता बहिशै सभा मध्य वैष्णवा दूर भगाओ अनेक धर्म विभ्रांता माता जी की ओर ज्यादा देखा हा? इधर देखे न करे वक्ता की चतुर्मुख दृष्टि होनी चाहिए वक्ता ब्रह्मा होता है हमारा ऐसा है व्यास का हो चतुरा ऐसा है अचतुर वन हो ब्रह्मा ब्रह्मा है महाराज भले चार मुख न हो उसकी लेकिन वक्ता इधर भी देखता है उधर भी देखता है उधर भी देखता है उधर भी देखता है समझी अचतुनो दिवाहु रपि अभाल लोचन हो शंभु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 वक्ता के पास में दूसरा वक्ता भी होना चाहिए मैं माला पकड़ा दिया किसके हाथ में सो रहे गंग गणपत नम जब कर रहे हैं क्या है, है? तो मैंने गधा गधहा गणपत वक्ता विद्वान होना चाहिए सहायक जो है उनको भी विद्वान होना चाहिए क्या क्या हमारे यहां रस्मई बनाते थे महाराज हमने कहा कुछ मिल जाएगा इनको भी निमंत्रण में दे दिया उनको भी माला पकड़ा दी, खाली मलबई तो जपना था क्या हर्जा था ऐसा नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए वक्तुपार्श में सहायार्थम अन्य तथा विधा वो कैसा होना चाहिए जो साथ में हो उस साथ वाला कैसा होना चाहिए पंडित संशय छेता, संशय का छिंदन करने वाला हो तो संशय का छिदन करने वाला क्यों साथ वाला क्या ब्यास जी नहीं है क्या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 है ना पंडित संशय लोक लोकबोधन तत्पर रहा ऐसा सहायक होना चाहिए राम जी संध्या आदि अगर पूरी ना हो पाए तो थोड़ी कर लो लेकिन ऐसा न करो कि सूर्यास्त सूर्याघ न दो सूर्योपस्थान न करो प्राणायाम न करो सावित्री मंत्र का जप न करो ऐसा नहीं ये सब नहीं कर। करो संक्षेप अपने गुरु मंत्र का जप मत करो थोड़ा करो संक्षेप करो है ना और इस प्रकार से महाराज जी कथा का श्रवण करना चाहिए प्रकार की कथा हो ही रही थी हु? कि ठीक उसी समय में महाराज ठाकुर जी तो पधारे ही थे अब देखो कौन आ रहा है महाराज जी ठीक उसी समय में एक महाराज ठाकुर जी की प्रतिमूर्ति की तरह सुंदर सोलह वर्ष का अभी इतनी सुंदर पधार रहे महाराज श्री सुखदेव जी महाराज पधारे आज महात्मा पधारे अभी महात्म भागवत जी में कल पधारेंगे तत्रश वार्षिक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 उसके मन में रहते ठाकुर मुख में रहता है ठाकुर का नाम राम जी अब श्री सुखदेव जी आ रहे हैं ये क्या पढ़ रहे हैं राम जी क्या पढ़ रहे हैं अहो बम स्तन काल कूटम जिघांस या पा यदपाधवी गतिम धातृता कम्बा दयालु शरण ब्रजेम प्रेम ना पठन भागवतम कैसे जल्दी जल्दी नहीं सन रस लेते रस लेते सनईस सनई धीरे धीरे आनंद अहो बकी ऐसे महाराज धीरे धीरे पढ़ ऐसे धीरे धीरे पढ़ रहे हैं रस ले रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज आए सुखदेव जी महाराज के बड़ा स्वागत हुआ सुखदेव जी महाराज ने कहा सुनो हो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 कोई भाव बता रहा है प्रहलाद तालधारी तरल गति तया चौदव कांस्यधारी वीणाधारी सुरर सिर कुशलतया राग कर्ता अर्जुनो भूत मृदंगम और कीर्तन का आनंद तब तो नहीं आता अगर बीच में कहीं जय घोषणा होता हो बीच में कीर्तन करते रहो और बीच में कोई कहते जय हो बलिहारी मारा आनंद आ जाएगा है? तो जय जय शुक्रा कीर्तने थे कुमारा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 भागवत में ज्ञान भी नाश्ता है वैरागी भी नाश्ता है जोग भी नाश्ता है सिद्धियां भी नाश्ती हैं, सिद्ध भी नाचते हैं ना नर्तम अद्वे त्रिक भक्त्यादि कान नटवत सुतेज भगवान ने कहा बरमागी ठाकुर प्रसन्न हो गए कि आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ बरमागो क्या हमारा जहां जहाँ भागवत का सप्ताह हो वहाँ वहाँ निवास करें यही वर्दा है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 और अगर दम था तो ठाकुर के चरणों में अर्पित हो गई अब तो बिल्कुल दम नहीं। है, परम धीम ही परम सत्य भगवान नंदनंदन श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन मुरली मनोहर आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र की मंगलमय चरण कमलों में अपना सर्वस्व समर्पण कर रहे हैं कौशल्यानंद सम्मान धर भक्त और चंदन दशरथ नंदन रघुनंदन श्री रामचंद्र की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 त्रिसगो मृषा ये त्रिसर्ग जो है मृषा है त्रयाणाम माया गुणा नाम तमोरज सत्वा नाम सर्ग भूत इंद्रिय देवता रूप जितने भी हैं ये सब के सब जिनके कारण सत्य प्रतीत होते हैं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 है? दस लाख रुपए का आप क्या कहोगे ये बाबा जी कहां से पाएगा ये तो पत्थर पर हेम रखा है दूसरे तरह का ओ, नकली नकली पेन रखा त्रिशर गो मृषा महाराज जी आपके यहाँ तो सब सत्य है यत्रो मृषा कैसे दे रहे हैं तेजो बारी मृतान यथा विनिमय एक दूसरे का दूसरे में आभाष उसको कहते हैं विनिमय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 स्वे नई वा अपने धाम से अपने तेज से स्वे नई वा अपने धामना महसा अपने महस से अपने तेज से निरस्त कुहकम किसी दूसरे के बल को पाकर क्यों कुहक नहीं मिटाते हैं अपने धाम से अपने प्रभाव से स्वे नई वधाम महसा निरस्त कुहकम निरस्त कुहक है, है?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 आप कभी उनके नजरों में उनके दृष्टि में प्रेम पात्र नहीं बन पाओगे निरस्त कुहकम घूंगठट के पट खोल रे तो ही पिया मिले प्रियतम को पाना है घूंगट हटा दो आवरण हटा दो आवरण स्वामी को पसंद नहीं है निरस्त कुहकम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 ही वा निरस्त कु समस्त आवियों को दैत्यों को अपने प्रभाव से ठाकुर अपाकृत कर देते हैं और परिचय बताओ कि तुम बैठे कहां हो किसके कृपा से बैठे हो का? आपको पैदा किसने किया है कि मेरी मां ने पैदा किया है मेरे बाप ने पैदा किया तुम्हारे मां बाप किसने पैदा किया है? तुम्हारे बाप के बाप का बाप जो है महाराज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 जन्माद्यस्य उन्नयादितरत चार्थेश और अर्थेशु अर्थेशु को दोनों तरफ दिला देना अर्थेसु अभिज्ञ समस्त पदार्थों का जानकार है महाराज ऐसा मत समझ लेना कि ठाकुर की नजरों से कोई चीज छिपी हुई है वो दुनिया के दर्रे दर्रे से परिचित है महाराज विश्व के अणुअु में परिव्याप्त है जन्माद्यस्य यथ तो नयादितरत चार थेशज्ञ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 उस समय ठाकुर की ज्योति जहां सूर्य की गति नहीं चंद्रमा की गति नहीं तारों की गति नहीं दुनिया के तेजस्वियों की गति नहीं वहां ठाकुर विद्वान है तो किसका स्वराट नेजसा राजते स्वराट जो अपने तेज से सुशोभित हो उसका नाम स्वराट है जनमाद झगड़ालू है जन्माद्यस्य जन्मा यद्रूप से इतरत असद्रूप से जन्मा यार अर्थेस्विद्या तीन ब्रह्म हृदय तीन ब्रह्म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 हो जाती है ऐसा जो वेद का ज्ञान है उसको ठाकुर हृदय से प्रदान करते हैं ब्रह्मात्म राम जी तेजो बारी मृदाम यथा विनिमय तेजो बारी मृदाम का और भी अर्थ है बड़ा भाव करते है मारा झूम के कहने वाला अर्थ है आगे बताऊंगा आपको तो, घबराना मत सुना के जाऊंगा तेजो बारी मृदाम ये मन में आ रहा है लेकिन अभी कहूंगा तो फंस जाऊंगा तेजो बारिम यगो मृषा धाना स्वे नदा निरस्त कुहक सत्यं परम धीमह इस भागवत में क्या है धर्म अप्रोजित कई तवोत्र निर्मत सतां, भागवते किंबा पर मरा सता वेद्यं वास्तव शिवदूल श्रीमद्भागवते महा मुनि कृते कि सद्यो हृदय शुश्रूषु भी तक्षणात अत्र श्रीमद भागवती श्रीमद भागवती भागवत है इस श्रीमत है श्रीमत् है श्रीमत मान सुंदर है ये भागवत सुंदर है श्रीमत् भागवत सुंदर है या श्रीमत् है मान स्त्री वाला है स्त्री क्या है इसमें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 ठाकुर ने चरित्र किया ठाकुर ने कहा मेरे चरित्र को लिखने की सामर्थ दुनिया के किसी मस्तिष्क में है नहीं क्या फिर क्या अपने चरित्र को लिखने के लिए मैं स्वयं आऊंगा तो भगवान व्यास आ गए इसका निर्माण करने तो चरित्र करने वाले ठाकुर चरित्र लिखने वाले ठाकुर और जब गाने की बारी आई तो ठाकुर कहते अब मैं ही फिर आ रहा हूं शुभदेव भी भगवान ही है कोई दूसरा नहीं है मारा वो भी भगवान ही दसमत में सुनाएंगे आप जिस दिन दसमत कंध शुरू करेंगे अगर बहुत लंबी चौड़ी जल्दी रही तो सुनाएंगे वादा नहीं करते तब सुखदेव कैसे चरित्र करने वाला भगवान है क्या कह रहे तुम्हें चरित्र लिखने वाला भगवान और चरित्र गाने वाला भगवान और सुना के जाऊंगा आप चरित्र को सुनने वाला भी भगवान इसको धारण करने की क्षमता भी साधारण में नहीं है हाँ। भागवते ये भगवान जो महामुनि का बनाया हुआ है भगवान वेदव्यास का बनाया हुआ है, इसमें है क्या कि धर्म प्रोज्जित ओत्र परम अत्र प्रोजित को कैतव परम धर्म वर्तते निरूप्य थे। इसमें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 कैतव रहित प्रेम वह है जिसके बिना आप जी न सको जो आपके प्राणों का प्राणन कर दे अपानों का अपान कर दे उसका नाम है कैतव रहित प्रेम उसके बिना आप जी नहीं सकते हा कैतव रहितम प्रेम नहीं भवती मानुषेलो के यदि भवती तरह विरहे सती को जीवन को जीवन धर्म प्रोजित ओत्र परमा फलाभि संहित तो धर्म का निरूपण है इसमें ये परम धर्म है परम धर्म है परम धर्म मतलब तो कि पर जो है परमा परमा है ना पर जो परमात्मा है पर जो परमात्मा है उसको उसकी शब्द के द्वारा जिसमें संस्तुति हो मीम माने शब्द चाहे पर जो परमात्मा है उसकी शब्द के द्वारा जिसमें संस्तुति हो उसको कहते परम धर्म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 पत्रोन्मूलन तीनों तापों को नष्ट करने वाली है महाराज सबसे बड़ा सबसे बड़ी विशेषता क्या है सबसे बड़ा वैशिष्ट श्रीमद भागवत का सद्यो सत्यो हृदय तक्षणा सुनने के लिए तैयार हुआ श्रोता ठाकुर आकर के हृदय में अवरुद्ध हो जाता है सद्यो हृदय आकर के अवरुद्धते का मतलब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 तीनों का अलग अलग भाव है मैं सूत्र दे रहा हूँ व्याख्या करूंगा धर्म प्रोज्जित कई तवोत्र पर सता वेद्यम वास्तव तापत्रोन्मूलन श्रीमदभागवते महा मुनि कृति परई परीश्वर सद्यो हृदय तेकृति शुश्रूषु भी तक्षणा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 भू का है पियो इसको इसको पियो महाराज है ये किसके है? मुख से निकली हुई है ये सुख मुख विगलित वाणी है सुख मुख विगलित निगम कल्पतरो गलितम फलम एक वृक्ष है महाराज बहुत ऊंचा वृक्ष है उससे ऊंचा वृक्ष दुनिया में कोई है तैलोक में कोई नहीं चौदह भुवन में कोई नहीं ऐसा ऊंचा वृक्ष निगम कल पतरू अब वृक्ष है तो उस पर लोग बैठेंगे तो वही नहीं बैठेंगे बैठेंगे उस पर बड़े बड़े लोग बैठते हैं महाराज गीत भी बैठता है चील भी बैठती है कौआ भी बैठता है चमगादड़ भी बैठता है लेकिन किसी के भाग में फल खाना नहीं दिखा है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 आ भी है हाँ। कौआ भी है चमगादड़ भी है अरे क्या कथा कह रहा है चौड़ो कोई कोई भागो थे, है? इसमें क्या रखा हुआ वो चमगादड़ है मारा वो चमगादड़ चमगादड़ बैठा है कौआ बैठा है चील बैठी गील बैठा बड़े बड़े लोग बैठे लेकिन याद रखना उस पर शुक भी बैठा है सुख भी बैठा है और सुख जी महाराज ऊंचे चले जाते हैं सुख फल छोड़ के कुछ नहीं था फलाहरी सुख जी महाराज बैठे सुख जी महाराज ने धीरे से चोच लगाई धीरे से चोच लगाई लगाई महाराज से नीचे आया शुक अब मुखात ख प्राप्य अमृत द्रव संयुत निगम कलोलित फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुत अमृतद्रव संयुत अमृत द्रव से संयुत ऐसा पिग पिबत भागवतम रसमालयम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 रसमालयम कब तक तो पिए खे आलयम रसम आलयम पीबत रस को आलय पियो आलय मरे जब तक जियो तब तक पियो जब तक जियो तब तक पियो क्या मर जाएंगे तो मर लयं। लयं। लयं। क्या मर के भी पियो आलयम लय लय मृत्यु पर्यंतम पीबत क्या मर के मोक्ष हो जाए क्या मोक्ष की बाद भी पियो मोक्ष होने के बाद रसमालयम भागवतम रसमालयम मुहू बार बार बार एक बार सत्ता सुन लिया आप क्या सुनेंगे वही कथा जो दुर्भाशंकर जी कहते हैं जो हमने सुन लिया आप अयोध्या में सुना था वही तो नेमिशारण में कहेंगे कौन कहेगा जो भगवत हृदय नहीं होगा वो कहेगा हमारे असंत तो दौड़े चले आए हैं भागते चले आए हैं कोने में रह रहे बेचारे क्यों यहां पर अधिकांश श्रोता ऐसे हैं जो मुझे मुझसे बागवत सुन चुके हैं फिर नीशारण की पवित्र धरती में क्यों आए महाराज रसमालयम मुहू बार बार पियो बार बार मुहू रहो कौन पिएगा बार बार अरे गहरे नथु खेरे पचकल्याणी नहीं पिएंगे लल्लू बुद्धू जगधर नहीं पिएंगे यिए पीए कौन रसिका रसिका भूविभाव का जो रसिक जन है वो पिए जो संसार को चाहने वाले वो भी पिएंगे जो ठाकुर को चाहने वाले है वो भी पिएंगे रसिका भूविभाव का निगम कल्प गलितम फल सुख मुखाद अमृत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 हजार दिन का अनुष्ठान करके बैठे हैं एक बार सूर्य जी महाराज इनके सामने आए सूर्य जी महाराज से श्री महात्माओं ने प्रणतिपूर्वक निवेदन किया कि महाराज हमको आप सुनाएं कुछ महाराज क्या सुनना चाहते हैं आप है? कि इस संसार में श्रेय क्या है ये सुनाएं। और समस्त शास्त्रों का सार क्या है ये भी सुनाएं आप और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 और अच्छे विद्वान लोग मुन गांग संगम श्री राधा मुकुंद युगल तद हम